दोस्तों जय हिंद हम तो भाई तुम सब इंतजार कर रहे हो चिरमी गुड़िया का तो लो बातचीत करो पट्टा मार कर रोटी को छपट कर ले गई उसके पंजों से मुझे चोट लग गई है आज तो मैं इस चिमी से भी नहीं चेल सकती कर दो पाते ये जरूर बाहर बैठकर रोटी खा रही होगी अरे रोटी कोई बाहर बैठकर खाई जाती है बड़ी आई इस दिन को मुझसे जरा भी प्यार नहीं है मेरे हाथ इतनी जोर से चोट लगी है और ये मेरा मजाक उड़ाती है भाई मैं कहां मजाक उड़ाती हूं दोस्तों मैं तो तुम्हें सच्ची और अच्छी बातें बता रही हूं अरे भाई जानवर तो आदमी की तरह से है नहीं जो मांगकर कोई चीज ले जानवर तो बेचारे सिर्फ खाना जानते हैं चाहे जैसे मिले छीनकर या झपटकर अब देखो ना चील झपटकर जुहा ले जाती है बन्दर छीनकर रोटी ले जाता है शेर चीता तेंदुआ झपटकर अपना शिकार हड़प कर जाते हैं अरे भाई समझदार आदमी को तो ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए कि जिससे इतनी छीना झपटी हो और जानवर हमारी चीज हड़प कर जाए आज इस जिम्मी को क्या हो गया है एक ही बात के पीछे पड़ गई है झपटना छीनना हड़पना <laughs> क्या बात कही है दोस्तों इसने लो इसकी बातों से मुझे कविता याद आ गई सुनोगे ना इस कविता को हां तो भाई सबसे पहले सब लोग एक साथ मिलकर बोलो छी हां शाबाश अब सुनो कविता नहीं छपटना कभी किसी के हाथ से उसकी रोटी नहीं छपटना कभी किसी के हाथ से उसकी रोटी नहीं छीनना चीज किसी की हो चाहे वो छोटी नहीं छीनना चीज किसी की हो चाहे वो छोटी नहीं हड़पना माल किसी का चाहे वो सोना कभी करो तुम काम ना ऐसा पड़े किसी कोरोना दोस्तों पड़े किसी कोरोना अच्छे दोस्तों तुम तो नहीं करोगे ना ऐसा काम बोलो नहीं करेंगे शाबाश कितनी प्यारी-प्यारी बातें करने लगी है ये चिरमी इसीलिए तो मुझे ये इतनी अच्छी लगती है मैं भी कभी किसी की चीज नहीं छीनूंगी अच्छा चिरमी एक अच्छी सी कहानी तो सुना दें इन दोस्तों को <laughs> कहानी सुनोगे तुम दोस्तों अगर सुनना चाहते हो तो बोलो जी हां जोर से बोलो ए से हां तो भाई कहानी है संतू मोची की امی سن تو موچی رہتا تھا وہ بہت اچھا آدمی تھا جو دیوی بات اچھے بناتا تھا لیکن دوستو پھر بھی وہ بہت ہی अरे संतू इसीलिए गरीब था कि वो जूते बनाकर जो कुछ कमाता था उसकी सारी कमाई शहर का कोतवाल छीन कर ले जाता था एक दिन संतू गांव के बाहर कुएं के पास जाकर बैठ गया और रोने लगा उधर से गांव के एक जाने-माने साधु महाराज जा रहे थे उन्होंने संतू को रोते देख कर पूछा क्या बात है बेटा क्यों रो रहे हो संतू ने रो रो कर साधु महाराज को सारी बात बता दी कि हर महीने के आखिरी दिन कोतवाल आता है और मेरी सारी कमाई छीन कर ले जाता है साधु ने कहा बेटा चिंता मत कर मेरे पास एक जादू की थैली है उससे तू जो भी मांगेगा वही मिल जाएगा यह कहकर साधु ने संतू को जादू की थैली दे दी संतू ने साधु को नमस्कार किया और खुश होकर घर की ओर चल दिया मी उसे कुतवाल मिल गया कुतवाल ने जोर से डांटकर संतू से कहा "क्यों रे संतू इतना खुश होकर आज कहां जा रहा है मैं कलाऊंगा पैसे लेने समझा" संतू ने बिना डरे जवाब दिया "ले जाना ले जाना अब मुझे कोई परवाह नहीं है मुझे तो साधु महाराज ने एक जादू की थैली दी है उसका नाम झट थैली है छर कहते ही सोने की मोहरें छर-छरड़ने ज़ड़ लगती हैं और उसे रुक थैली कहते हैं रुक जाती है कोतवाल बोला पहले करामात दिखा इस थैली की तब जाने दूंगा जैसे ही संतू ने झट थैली कहा थैली में से मोहरें गिरने लगी कोतवाल तो दोस्तों लालची था ही उसने मारा छपट्टा संत तो के हाथ से थैली छीन ली और कूड़े पर बैठकर भाग गया संत बेतरक फिर दूसरे दिन रोते रोते कुएं पर पहुंच गया साथ हूं महाराज वहां से फिर गुजरे उन्होंने संटू कुरो तिदिक कर उससे पूछा अब क्या बात हो गई बेटा संटू ने बताया आप तक तो कोटवाल मेरी कमाई ही छीनता था पर आज मेरे हाथ से ठैली भी जपट कर ले गया है। महराज, किसी तरह इस कोटवाल को सजा दे दो। साथू महराज ने थोड़ी देर सोचा, फिर सोचकर संतु को एक रसा और टंडा दिया और कहा, बीडा तू कोतवाल को ये मत बताना कि इसमें क्या करामत है बस सीधे इसका जादू ही दिखा देना संत उस रस्सी और डंडे को लेकर वहां से चल दिया जैसे ही गांव आया उस एक कोतवाल सामने ही खड़ा दिखाई दिया कोतवाल ने संतू को देखते ही कहा अरे ओ संतू आज साधु से क्या माल लाया है संतू ने हंसकर कहा आज नहीं बताऊंगा रोज मेरी चीजें छीन छपट कर ले जाते हो मेरा माल हड़प लेते हो आज नहीं बताऊंगा कोतवाल कुक्कुसा को आ गया उसने संतू को एक थप्पड़ मारा संतू को तो साधु महाराज ने सिखा ही दिया था कि क्या करना है तो संतू ने कोतवाल से कहा अच्छा बताता हूं पर पहले तुम घोड़े से उतरो कोतवाल घोड़े से उतर गया संतू ने कहा अब ध्यान से देखना इनकी करामात संतू ने रस्सा और डंडा निकालिए और रस्से और डंडे से कहा जकड़ रस्से खटाखट डंडे जकड़ रस्से खटाखट डंडे जकड़ रस्से खटाखट डंडे और संतू को यह कह रहा था दोस्तों जानते हो क्या हुआ अरे रस्ते ने जकड़ लिया कोतवाल को और बांध दिया अब मोटा डंडा बरसने लगा खटाक खटाक खटाक खटाक और कोतवाल चिल्लाने लगा हाय मरा कोई बचाओ हाय मरा कोई बचाओ हाय मरा कोई बचाओ लेकिन उसे कौन बचाता सब तो परेशान थे उससे जब कोतवाल की खूब पिटाई हो गई तब संतू ने कहा निकाल मेरी कमाई जो तूने मुझसे छीनी है और वादा कर कि अब किसी का माल नहीं हड़पूंगा और किसी की चीज पर नहीं छपटूंगा कोतवाल बोला उ वादा करता हूं संतू मुझे माफ कर दे ले लेना अपनी कमाई और जादू की थैली मुझे माफ कर दे संतू ने अपनी थैली कोतवाल के घर से ले ली और उस थैली को साधु महाराज को वापस कर दी और कहा महाराज अब तो कोतवाल सीधा हो गया है मैं तो अपनी मेहनत की कमाई से ही खाऊंगा साधु ने संतू को आशीर्वाद दिया और संतू गांव में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी से रहने लगा तो ये हुई दोस्तों छीना छप्पे की कहानी अच्छे खत्म और पैसा हजम मैं चली अच्छा दोस्तों नमस्ते अच्छा दोस्तों अब मैं भी चलती हूं फिर कभी मिलेंगे खूब लंबी लंबी गप्पे लगाएंगे अरे अरे गप्पे नहीं बातें करेंगे बोलो हां नमस्ते और अब जोर से कहो जय हिंद